गीता तत्वचिंतन पंडिता समदर्शीन हो दो ब्रह्मचारी का दृष्टांत महावत नारायण श्री रामकृष्ण का जीवन शास्त्र के इन सिद्धांतों का अपूर्व निर्दर्शन है जब भक्तों ने समदर्शित्व के ऐसे ही किसी प्रसंग पर उनसे पूछा कि इससे व्यवहार कैसे चलेगा तो उन्होंने उत्तर में एक दृष्टांत सुनाया किसी गुरुकुल में एक दिन गुरुजी ने ब्रह्मचारियों को पाठ पढ़ाया कि सबके भीतर नारायण का वास है इसलिए सब में नारायण को देखते हुए नमस्कार करना चाहिए कक्षा समाप्ति पर सब ब्रह्मचारी अपने अपने काम में लग गए जिसे जंगल से समिधा लाने का काम मिला था वह लकड़ी का गट्ठर ले आश्रम लौट रहा था रास्ते में उसने देखा कि राजा का पागल हाथी ल खाने को तोड़कर बाहर आ गया है और रास्ते में जो कुछ मिलता है उसे नष्ट कर जंगल की ओर भागा चला जा रहा है महावत हाथी पर सवार तो है और अंकुश से वह हाथी को बारंबार चोट भी पहुँचाए जा रहा है पर हाथी वस में नहीं आ रहा है ब्रह्मचारी को रास्ते से आते देख महावत जोरों से चिल्लाया ओ ब्रह्मचारी जी रास्ते से हट जाओ हाथी पागल हो गया है जाने क्या कर डाले। पर यह न सुनकर ब्रह्मचारी रास्ते से नहीं हटा और विचार करने लगा आज ही तो गुरुजी ने हमें पढ़ाया है कि सब में नारायण को देखकर नमस्कार करना चाहिए मेरे भीतर जो नारायण है वही हाथी के भीतर भी है तब मुझ नारायण को हाथी नारायण से क्या भय और ऐसा निश्चय कर उसने हाथी नारायण को नमस्कार किया तथा रास्ते से नहीं हटा और आगे चलने लगा महावत चिल्लाता ही रह गया इतने में हाथी ने ब्रह्मचारी को अपने सूढ़ में लपेट लकड़ी के गट्ठर समेत एक ओर फेंक दिया चोट खाकर ब्रह्मचारी बेहोश हो गया जब यह खबर आश्रम में पहुंची तो गुरुजी विद्यार्थियों को लेकर वहां आए और उस मुरछित ब्रह्मचारी को आश्रम में ले गए वहाँ उपचार से जब वह होश में आया तो एक गुरु भाई ने उससे पूछा अरे तुम कैसे भी चित्र हो महावत जब इतना चिल्ला चिल्ला कर तुम्हें सावधान कर रहा था तब तुम रास्ते से हटे क्यों नहीं इस पर वह ब्रह्मचारी क्षीर स्वर में बोला आज ही तो गुरुजी ने सब में नारायण को देखने का और नारायण को देखकर नमस्कार करने का पाठ पढ़ाया था इसीलिए मैंने हाथी में नारायण को देखते हुए उसे नमस्कार किया और सोचा कि मुझ नारायण को हाथी नारायण से क्या भय हो सकता है गुरुजी पास ही खड़े थे ब्रह्मचारी की बात सुनकर बोले बेटा मैं तुम्हारी निष्ठा से प्रसन्न हूँ पर तुम यह भूल गए कि जो महावत इतने जोरों से चिल्लाकर कर तुम्हें रास्ते से हट जाने की बात कह रहा था वह भी तो नारायण का ही रूप था फिर तुमने महावत नारायण की बात क्यों नहीं मानी यह दृष्टांत समित्व और समवर्तित्व के अंतर को स्पष्ट करता है श्री रामकृष्ण कहते हैं कि प्राणियों में भी कितने ही प्रकार होते हैं गाय होती है बाघ होता है सब में नारायण है पर इसका अर्थ यह तो नहीं कि कोई जाकर बाघ नारायण को अपने आलिंगन में ले ले उससे बचना पड़ता है किसी दुष्ट नारायण से केवल दूर से नमस्कार का संबंध रखना पड़ता है और दूसरे किसी दुष्ट नारायण को देखकर कन्नी काट लेनी पड़ती है यह व्यवहार का सिद्धांत है तो प्रस्तुत श्लोक का अर्थ यह है कि ज्ञानी सबके प्रति कल्याण की भावना में सम रहता है मैं अपने सिर हाथ पैर या गुदादी अंगों के प्रति इस अर्थ में संभाव रखता हूं कि इन सभी अंगों की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानता हूं पैर में यदि पीड़ा हो तो मैं यह नहीं कहता कि पैर तो शरीर का सबसे निकृष्ट भाग है उसकी पीड़ा को बाद में दूर करेंगे या यदि गुदा में पीड़ा हो तो ऐसा विचार नहीं रखता कि वह तो शरीर का गंदा भाग है उसकी अपे उपेक्षा करो किसी के सिर और पैर में पीड़ा हो तो वह यह विचार नहीं करता कि सिर जो कि शरीर का श्रेष्ठ अंग है इसलिए उसकी चिकित्सा पहले हो यदि पैर का कष्ट अधिक हो तो पहले वह पैर की ही चिकित्सा कराता है और फिर सिर की तात्पर्य यह है कि शरीर के अंगों में पीड़ा होने पर कोई चिकित्सा के लिए अंगों की श्रेष्ठता पर विचार नहीं करता अपितु तो इस पर विचार करता है कि किस अंग की पीड़ा अधिक है यही अंगों के प्रति सही संभाव है इसी प्रकार समाज में उच्च और निम्न व्यक्ति हैं अलग अलग श्रेणी के पशु हैं ज्ञानी सबके प्रति प्रेम भाव तो रखता है और जब सहायता का प्रयोजन होता है तो ज्ञानी पुरुष मनुष्यों में ऊंच नीच का भेद नहीं देखता अपितु जिस तबके को सहायता की अधिक आवश्यकता होती है उसी की मदद के लिए सामने आता है इसी प्रकार यदि पशुओं को उसकी सेवा की आवश्यकता हो तो वह यह नहीं विचार करेगा कि गाय है इसलिए उसकी सेवा करें और कुत्ते की न करें बल्कि यह देखेगा कि किस पशु को उसकी सेवा की अधिक आवश्यकता है यही ज्ञानी का समदर्शित्व है